महान वैज्ञानिक मेरी जोसेफ छठा भाग नोबल पुरस्कार एक सम्मान एक दिन भागी ने उनका साथ दिया यह दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन था उन्होंने एक चट्टान पिचब्लेंड खोजी यह चट्टान काली और सप्त थी यह यूरेनियम से ज्यादा प्रभावशाली थी मारी को इस खोज से बहुत प्रसन्नता हुई क्या उसने एक नया पदार्थ ढूंढा था अपनी खोज के बारे में निश्चित होने के लिए उसको कई प्रयोग करने पड़े उसको यह पदार्थ उसके स्वच्छ रूप में ढूंढना था इस नए पदार्थ के बारे में सोचने के अलावा उन्हें बहुत सा शारीरिक श्रम भी करना पड़ा उन्होंने प्रयोगशाला में टन वजन में पिचब्लेंड मंगाया उनके पास उबालने के बहुत बड़े बर्तन थे जब उनको भारी खच्छा खनिज पदार्थ इन बर्तनों में उबालने और साफ करने के लिए ले जाना पड़ता था तो उनकी पीठ में दर्द हो जाया करता था हर बार वे जब इसका बहुत बड़ा टुकड़ा उबालते तो वह इतना पिघल जाता कि केवल थोड़ा सा ही नीचे बर्तन में बचता पियर मेरी पीठ में बहुत दर्द है और इन दुर्गंध वाली गैसों से मेरी आंखों में तकलीफ होती है थकी हुई मारी ने कहा लेकिन कुछ दिन बाद ही प्रकृति ने अपना राज खोल दिया उस रोशनी की तरफ देखो पियर। मारी खुशी से चिल्लाई दोनों बर्तन में से आ रही चमकती हुई नई रोशनी की ओर देखने लगे उन्होंने दो नए पदार्थों की खोज की थी इनमें से मारी ने एक का नाम अपने प्यारे देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा और दूसरे का रेडियम जो कि यूरेनियम से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली था उनके इस कार्य के लिए वे पुरस्कार के हकदार थे जब हम मेहनत से काम करते हैं तो अंत में पुरस्कार पाते ही हैं और अगर हमारा काम बहुत अच्छा होता है तो हम और भी अधिक अच्छा पुरस्कार पाते हैं और मारी तथा उसका पति को 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के एक अभियंता ने शुरू किया था उनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था उन्होंने डायनामाइट के प्रयोग की खोज की थी मृत्यु होने पर वह बहुत सारा धन छोड़ गया था इस धन के कारण ही रसायन चिकित्सा साहित्य और शांति के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबल चाहते थे कि ज्यादा लोग ज्ञान के प्रसार में रुचि लें और उसे आगे बढ़ाएं क्या हमारे लिए यह गर्व की बात नहीं है कि हमें यह महान गौरव प्राप्त हुआ है मारी ने पियर से कहा लेकिन इससे भी अच्छा काम होगा यह पता लगाना कि रेडियम का खिन्न विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है इन किरणों की मदद से वैज्ञानिक अब यह जान सकते थे कि हीरे असली हैं या नकली इन किरणों की सहायता से वे मनुष्यों और वस्तुओं के शरीर के अंदर देख सकते हैं कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से दर्द हो लेकिन जिसे तुम देख नहीं सकते क्योंकि शरीर के अंदर हम देख ही नहीं सकते हैं रेडियम हमें शरीर के अंदर देखने में सहायता करता है सबसे महत्व की बात यह है कि रेडियम खास तरह के कैंसर का जो एक भयंकर बीमारी है सफलतापूर्वक इलाज भी करता है बहुत से लोग इस बीमारी से मर जाते हैं लेकिन चूरी और पियर की इस नई खोज के बाद कैंसर से पीड़ित मनुष्यों की मृत्यु कम होने लगी